ज्जु सर्व रूपेण विकल्पित हो गया प्रतीत हो गया उसी में एक जागरूक रूपेण प्रतीत होता है जब ऐसे मानोगे यदा तब जाकर के आप यह हो, होगा क्या होगा अंत प्रज्ञता प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण समकालम कालमेव अंत प्रज्ञत्व बहिष्प्रज्ञत्व आदि जो आपका ज्ञान था उसके प्रतिषेध विज्ञान रूपी प्रमाण से प्रतिषेध विज्ञान में प्रमाण कौन है ये जो मंत्र प्रज्ञम ने बहिष्ठ प्रोध प्रज्ञम इत्यादि जो कहा ये मंत्र ही अंत प्रज्ञ आदि का निषेध विज्ञान विषय प्रमाण है इस प्रमाण का जिस समय आपको अनुभूति होगी तत् समय था सर्व निषेध विज्ञान वाला प्रमाण ज्ञान प्रमाण इसलिए करें होना तो वृत्तियों से ही है साथ खेल अब नाय सर्प क्या है एक अंत गणवृत्ति विशेष है प्रमाण वृत्ति क्या है प्रमाण प्रमाता प्रमाण प्रमेय की व्यवस्था जब मारोगे एक प्रमाण क्या होता है वृत्तियों को ही प्रमाण वेदांत मंत्र ने कहा मंत्र जन्नी जो निशील वाक्य जो है इस निशील वाक्य के, के द्वारा चन्नी जो विज्ञान रूपी प्रमाण के, के उत्पत्ति होते के साथ साथ ही समकालम में आत्मनि अर्थ प्रपंच निवृत्ति लक्षण फलम परिसम आता में उसी समय अनर्थ निवृत्ति रूप जो फलता था प्राप्त हो जाएगा जिस प्रकार ऐसी सर्वन निषेध के निषेध निषेक विज्ञान का प्रामाणिक वृत्ति बन जाए आपके अंदर वह तो वृत्ति समय हो जाए उसी समय उस रज्जु में जो सर्व पान के का समूह आपके सामने था वो भी निवृत्त रूपी फल उसी समय प्राप्त हो जाता है समझना है की तुरगमी इसे तुरय का अधिगम करने के लिए जागरण और शिव के अवस्था में जो प्रमाण व्यवहार हो रहा है इस प्रमाण व्यवहार से कोई अन्य प्रमाण और इन तीनों अवस्थाओं के लिए जिस शास्त्र आदि रूप प्रमाण को साधना को लेकर चल रहे साधन को इससे बिन कोई साधन की भी हमें खोज करने की जरूरत नहीं है प्रमाणांतरम साधना कोई खोजने की जरूरत नहीं जैसे उसके विस्तार में हटाएंगे रज्जु सर्प विवेक समकाले वज्वान सर्विवृत्ति फले सती रज्वादिगमस्य रज्जु सर्प का विवेक के उत्पत्ति के समकाल में ही रज्जु में सर्प सर्पनिवृत्ति रूपा फल तब मिल जाता है और फल से अतिरिक्त निवृत्ति तो हुई ही अलग से रज्जु का विज्ञान करने की कोई और जरूरत है साधन नहीं उसी से ही रज्जु दिगम हो जाता है ठीक उसी पर भी ठीक है भाई हम तो ये जो है अवस्था का विवेक कर गया विवेक करने के कारण आत्मा का बोध होने बोध होने के सवाल में यदि आप कहते हो मान ले तो अनंत रूप द्वैत तो निवृत्त हो गया आत्मा का बोध तो हुआ नहीं ऐसा ही जाना जिस समय अनंत निवृत्ति हुई उस समय आत्मा का भी उसी से ही बोध हो गया अलग से कोई प्रमाण ढूंढना नहीं अलग से कोई साधन की जरुरत नहीं इसे जान के बात कह रहे हैं रज्ज सर्प का जैसे विवेक होता है उस समय जैसे अनर्थ निवृत्ति हुई तो साथ साथ रज्जु का बोध भी हो गया अनर्थ निवृत्ति उससे हुआ और के से ऐसा नहीं जिससे अनर्ध निवृत्ति हुई है जिस विवेक विज्ञान के कारण अर्धनिवृत्ति हुई वही विवेक विज्ञान उस अधिष्ठान स्वरूप अनुभूति भी करा देता है अलग से कोई प्रमाणांतर या साधना के पेशा नहीं होता आप नहीं करते सर्प नहीं ऐसी जान लिया उसके बाद भयधूर हो गया भयधूर होने के बाद फिर गए उधर फिर जाना अरे ये रज्जू है ऐसा नहीं होता बाद में जानते अलग से? दोबारा अलग प्रमाण वृत्ति व्यवहार करना पड़ेगा बज्जू को देखने के लिए नहीं जिस सक्षण रज्जो मैंने सब निषेध किया तुम्हें तो प्रमाण वृत्ति जो हुई है वही वृत्ति अनर्थ निवृत्ति और अधिष्ठान बोध दोनों काम कर लेता है एक साथ होता है ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी समझाए लेकिन जो लोग इस बात को नहीं मानते हैं, ज्ञान क्या करता है कभी वृत्ति जो जाती है और विषय देश में एक ज्ञातदान पैदा करता है, है? कुमारील भट्ट वो कहते हैं कि भाई नहीं वो अलग अलग मामला है सब मामला अलग अलग है इंद्रियों से वृत्ति गई, घट को देखा और घट को देखने का मतलब क्या उस घट देश में एक ज्ञातदान घटनिष्ट धर्म पैदा होता है और वो ज्ञाता नाम का जो धर्म है वो घट को प्रकाशन करता है और विषय बोध, बोध के लिए हमें अलग जरूरत है क्या ज्ञाता अनर्थ निवृत्ति तो नहीं हो गई अनर्थ निवृत्ति पहले अलग से हो गया वो तो वृत्ति मात्र से हो गया लेकिन विषय बोध के लिए ज्ञातता की जरूरत है अलग है वो उनके मत के हिसाब से चलोगे तो यहाँ अधिष्ठान बोध के लिए अलग कोई चिड़िया चाहिए ज्ञात नाम की वृत्ति ना ना ना? यहाँ से गया नाय बोध हुआ ना ना बोध के कारण से अर्थ निवृत्ति हो जाती है बस काम खत्म उसके बाद धीरे चक्षु उठती जाएगा अज्ञातता पैदा करेगा उसका बोध होगा ऐसे मानने वालों के मत के हिसाब से तो बिगड़ जाएगा वेदांत नहीं तो इसलिए कहते व्यतिरेक अवग्र चिन्ह तमो अपने व्यतिके न घटा अधिगम प्रमाण व्याप्रियत है पहले क्या किया अपने तन का अपन किया ये शु वृत्ति जाती है ये वृत्ति क्या करती है पहले घटावच्छिन्न चैतन्य का जो अभिभूत करने वाला जो तम है आवरण कहते हो या अंधकार कहो चाहे कुछ भी कह लो अविद्यान केवल करता है लेकिन घटारे का बोल करने के लिए हमें एक अलग ज्ञापता नाम का चीज मानना पड़ता है अर्थात जिसने तम का अपनयन किया वह घट का बोध नहीं कराया तमो अपने को एक वृत्ति ने करा और दूसरी वृत्ति उस गिगम में जगतना को सो उत्पन्न करेगा तो अलग अलग व्यवस्था है ऐसा जो लोग मानते तेम उनके लिए मैं कहूँगा भाई तुमको ऐसे समझाओ सुनने से समझोगे नहीं तुम तो लकड़ी फाड़ने में एक्सपर्ट हो तो कर्मकांडी है ना वो संविधा बनाना जानता है लकड़ी काटेगा ना वो संविदा बनाने इसलिए कहते हैं, तुम को हम लकड़ी काटने का स्थान समझाते ऐसे तो नहीं समझोगे तुम जो ये बताओ तुम जो समीदा तोड़ के लकड़ी काटके बनाते हो तुम काटने के लिए जो प्रयोग करते हो ना कर कर कर कर काटते जाते हो काटते जाते हो काटते जाते हो तो वो व्यापार कहा हो रहा है एक अवैध में हो रहा कि दोनों में हो रहा है एक ना होता है दो हो में तो चल रहा है तीन तो अरे भाई अवयव की बात अवयवी एक है पागल बात कर रहे हो अरे भाई एक लकड़ी था एक अवयवी था उस शरीर के हजार अवय भाई है नही दो अवयों का बीच में आप काट रहे दो अवयवों का बीच में ही आरि चलता है चल तो पागल क्या हो गया दो अवय नहीं रहा और अब दो अवयवी बन जाएगा दो टुकड़े अलग अलग है ना एक संविधान एक संविधा दो संविधा बोलेगा ना कहना क्या था एक लंबा संविधा था एक संविधा था उसको उसने अभी दो संविधा बनाया मैंने दो अवयव अवयवी बनाया दो अवयव बनाने के लिए क्या करा बोला उसको एक अवयव में रहने वाले कहीं ना कहीं अवयवों अवयों के विश्व ने हरी छड़ाया वो अवयवों का जो विभाग हुआ विभाग अलग करेगा कोई और विभक्त तो तो हो गया दूसरा बोध करेगा क्या अलग अलग दो काम होगा क्या जिस समय अंत्य अवय का विभाजन हो गया उसे साथ से दूसरा कोई अलग व्यवस्था प्रमाण की जरूरत है विभक्त करने के लिए एक आरी ने काटा दूसरा आर ने दो किया ऐसा होता नही एक आरी ने काट दिया और दूसरी आरी ने उसको दो कर दिया ऐसा नहीं होता जिस आरी ने काटा उसी आरी से दो भी हो गया यह तो व्यवहार होता है तो कहते उसी प्रकार ये क्यों नहीं मान रहे हो जिस ज्ञान ने अंधकार को दूर किया जिस वृत्ति ने वही वृत्ति से का प्रकाशन भी कर सकता है इसे कहते हैं अवय संबंध वियोग के रात अन्यत्रीर व्याप्रियता आपके मत चलो ऐसा ही कहना पड़ जाएगा हमको क्या क्षेत्र अवय संबंध का वियोग उससे कोई अन्य व्यापार हुई जिसे दो हो गया ऐसा कहना पड़ेगा अन्य तरव में छिद्याप्रियता यह कहना पड़ेगा अन्य तरह अवय में छिरी का व्यापार अभी भी हो रहा है विवाह तो हो गया विवाह होने के बाद भी एक विधा पर हो रहा है ताकि दो होना है ना अभी अरे दो हाँ क्या होना है वो तो हो ही गया लेकिन यदि आप ऐसे कहोगे एक साधन ने केवल क्योंकि विभाग क्यों संयोग का ध्वंस करना ये ना, तो संयोग ध्वंस होना ही विभाग है जिस प्रकार से अविद्या का नाश हो जाना ये तो है ना घटा रहे घटा घटा व चिन्ह चैतन्य का आवरणभूता का अपनयन करना है क्या है संयोग का अपनयन कर देना बराबर होगा नहीं हुआ एक कार्य अलग से होगा और कतारी होगी इधर हमें भी ये किसी और से होगा समानता हो जाए यह आपत्ति अब इसको तो मान नहीं सकता तो ऐसे कैसे होगा हम तो रोजी से हमेशा काट रहे हैं तो एक साथ हो जाता है ये भी एक साथ हो जाता अलग से ज्ञात था क्यों मान रहे है? वहां तुम मान रहे हो जिस साधन ने संयोग का अपनयन किया है वही साधन ने फलभूता जो बोध भी करा देता है ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी जिस साधन से अविद्या का अपनयन हुआ वही साधन उस अभिष्ठान का बोध करा देगा ऐसे मैं कहता हूँ तुमको परेशानी क्यों होती भाई ज्ञात तक क्यों लाते हो पीछे यदा पुनर्गठ तमस्वेक करने प्रवृत्तम प्रमाणम अनुपादित शमो निवृत्ति छेद्यावे संबंध वेग करने प्रवृत्ता तय द्वै फलावसाना तदा फलम तुम कहते भाई देखो अज्ञान का निवर्तक जो प्रमाण है वह केवल पक्ष में वे सिद्धांत मान के चले अज्ञान का निवर्तक जो प्रमाण होता है वो विशेष पूरा में कारण ही हो अज्ञान का निवर्तन जो प्रमाण है और विशेष में प्रमाण नहीं विशेष में क्या तथा प्रमाण प्रमाण नहीं मान किया इसी नहीं काम तो अपराय करने से वो बोध हो गया लेकिन बोध का जो प्रमाण है वो तो कहा से हुआ अपहरण करने वाला अज्ञान अज्ञान का अपहरण करने वाला प्रमाण से नहीं हुआ उससे भिन्न ही कारण से वहां बोध की उत्पत्ति हुई प्रमाण्यता को लेकर विचार करेगा जो अज्ञान का उपनयन करता है वही विषय प्रमाण्यता को लाना नहीं सकता अतएव हम उसको एक अलग ज्ञातान मानते हैं एक को लेकर चलते हैं, तो भी नहीं बनेगा तो सभी उसी दृष्टांत में घुसूंगा छिरी का ही भाभी अगर छेद अवय का विभाजन कर देने वाला जो साधन था बहुत साधन यमो विभक्त प्रति नहीं कर सकेगा नहीं। तो उसे साधन लानी पड़ेगी वही कार्य देखो घटत विवेक करने प्रवृत्तम प्रमाण घट को और अंधकार को इन दोनों को परस्पर जो जमन सम्मान भरे हुए इनको अलग करने के लिए विवेक करने के लिए जो प्रवृत्त प्रमाण होता, उसको मैं ग्रहण नहीं करूंगा अनुपादित सीता, तमोनिवृत्ति फलावसान जो अगृित तमोनिवृत्ति रूपी फल हुई देता है और वो प्रमाण निवृत्त हो उसके बाद विशेष पूर्ण करने के लिए विशेष संवेदन उससे न होने के कारण से हमें ज्ञातता नाम हम का चीज मानना ही पड़ेगा तो ठीक है स्पष्ट करें देखिए अज्ञान निवर्तकम में प्रमाण प्रमाण पक्ष हम ये मानते अज्ञान का जो निवर्तक है वो प्रमाण अन्य जो काम करता है जो वो प्रमाण नहीं अधिष्ठान का बोल कराना वो प्रमाण नहीं है जो अज्ञान का निवर्तक है उसी को में प्रमाण दोहाता हूं प्रमाण शब्द वाच्यता अज्ञान निवर्तक वस्तुओं में ही मानूंगा तत्वपोषक जो भी साधन है उसमें हम प्रमाण शब्द वाच्यता व्यवहार नहीं करूंगा ऐसा कोई डट रहा है अज्ञान निवर्धक में प्रमाण किति पक्ष है विशेष पूर्ण कारणाभा विशेष पूर्ण में फिर क्या होगा कारण नहीं रहेगा तो विशेष संवेदन न तो विशे संवेदन ही नहीं होगा घटो ही तमसा समावृत व्यवहार होता क्या है घट जो है अंधकार से आवृत होकर के व्यवहार का योग्य नहीं रहता तस् तमसो निष्क्रम्य व्यवहार योग्यता आपा उस घट के आवरक जो अंधकार को निष्क्रमण करके हटा करके व्यवहार की योग्यता उस में लाने के लिए प्रत्यक्षा प्रमाण प्रवृत्त होता है तुपादित अनिष्टया प्रमेयस्य जो उपादित नहीं है अनुपाजित ग्रहण करने के लिए चित नहीं ऐसा जो अनिष्ट भी है और प्रमेय भूत वस्तु भी है उस तमसो तम का निवृत्ति लक्षण जिससे जिस क्षण जिस उसकी निवृत्ति हो जाती है तत्पश्चात तथा तो गट संवेदन आर्थिक प्रमाण फलम नवेदन जो है ना अर्थ का सिद्ध होता है जो आप मानते वेदांति तभी उसको नहीं मानने को तैयार होगा तो नहीं निवार तो तो सिद्ध नहीं होगा उसके लिए ज्ञात था नाम का जीजा लग लाना ही पड़ेगा कहीं तो अपना काम करके निवृत्त हो जाएगा उसका काम नहीं है की वो वस्तु तो बोध करावे उसका काम क्या था? का निवारण करना ही काम था उसने अपना काम किया और चला गया है ना? ऐसा होता है लोग होता नहीं लेकिन जहाँ मान लीजिए आपको कोई काम सौंप दिए और आप वो काम करके चले जाएंगे कि कुछ और भी देखोगे जैसे यहाँ पर आपको भेजा गया आपको काम नहीं दिया और भी लोग थे उनको भी काम दिया गया वो सब काम पहले निपटा लिए वो लोग और चले गए अंत में आप जा रहे तो आप क्या करेंगे अबे तू तो देखे मेरा काम भी होगा मैं चले जाऊँगा अरे पंखा बंद करना पड़ेगा आपको ही क्योंकि आप लास्ट में जा रहे हैं खिड़किया बंद करोगे आप ही सब देखोगे कि नहीं करोगे काम तो करोगे ये नहीं कहोगे काम तो मेरा नहीं ये काम मेरा नहीं है ऐसा कोई नहीं कहेगा ऐसे करने लोटा दोषी ठहराएंगे नहीं उसी तरह से यह अज्ञान का निवारण जो प्रमाण है वो ये नहीं कह मेरा काम जो अज्ञान का निवारण करने का था वो मैंने कर दिया अब मैं और कुछ नहीं करूंगा ऐसा नहीं हो सकता हमारे यहाँ क्या अज्ञान का निवारक मात्र को प्रमाण नहीं कहा जो प्रमा का कारण है उसका न प्रमाण है। अज्ञान निवारण पूर्वक की उत्पत्ति ना हुई तो उसको प्रमाण ही नहीं नहीं प्रयोग कर सकते अतःवर हाँ तो जो है प्रमाण शब्द की उत्पत्ति यौगिका में ही घटेगा यदि अज्ञान निवारक मात्र जरा हम प्रमाण कहोगे तो प्रमाण का लक्षण यौगिका के प्रमाण शब्द का उसमें घटेगा ही नहीं इसलिए कहते कि देखो यथा छिरी क्रिया छेद तरो अवयो मिता संयोग निरसनी प्रवृत्ता जैसे छिरी क्रिया क्या हुई है मैं आनंद में ही बोल रहा हूँ छिरी क्रिया छेद्यूता जो तरह पेड़ जो टुकड़ा आवयवी जो भी था उसमें अवय मिता संयोग उनके जो अवयव था उनकी मिता संयोग को निरसनीय प्रवृत्ता क्रिया केवल निराश करने के लिए प्रवृत्त हुई थी लेकिन वह क्रिया केवल अवय संयोग चुप नहीं हुई तयोरेव तो और द्विदी भावे फले परिवश्य दी इन दोनों अवयों का जो द्वैदी भाव रूपी जो फल है वो भी वही क्रिया संपादन कर देती है उसके लिए अलग क्रिया निष्पादन करने की जरूरत नहीं है यथा तथा इल्ला तो अन्यतर अवयव उसके बाद फिर अन्य किसी एक अवय में द्वैव भाव को पैदा करने के लिए छिरी व्यापार होते रहे ऐसा नहीं देखा गया तथा यहाँ पी तमो निवृत्तो प्रमाणम निर्वृन हो का निवृत्ति करने पर प्रमाण निवृत्त हो जाएगा पर स्पुर तो आर्थिक आर्थिक मानना ही होगा नभिवजक प्रमात्र व्यापार से पूर्व पक्षी एक शंका हो सकता है बात सकता है जो अज्ञान में निवारक तो है निवृत, निवृत हो गया अर्थत ज्ञान भी सिद्ध हो गया यदि आप मानोगे फिर पूर्व पक्ष की शंका होता है कि वो जो प्रमाण निवृत्ति अज्ञान निवारक प्रमाण का ध्वंस हो गया प्रमाण गया निवृत्त कर दिया साथ वो तो भी निवृत्त हो गया छिड़ी क्रिया भी समाप्त हो जाती है तो वो ध्वंस क्या है? क्रिया जो छेदन छेदन किया, रूपी संयोग ध्वंस के साथ स्वध्वस करके द्वैनी भाव में फलि जो पैदा तो जो जो किया तो द्वैनी भाव नित्य होनी चाहिए चरक वित्त इसी में गार यहाँ अंत करम गया वह अज्ञान आवरण को भंग किया भंग करने के साथ अच्छा साथ तो भी निवृत्त हो जाएगा और अर्थता लेकिन विषय ज्ञान हो जाएगा अर्थत जो विषय ज्ञान जो उत्पन्न हुआ है वो लिखेगा क्यों तो वो किसी अन्य प्रमाण से उत्पन्न नहीं और ये प्रमाण निवृत्त हो गया उसके बाद भी है उसको तो तिराना चाहिए एक बार आपको जो ज्ञान हो गया वो सदा रहना चाहिए एक बार कोई अरची कह दो काम खत्म घर को रट रहे हो फिर तो सिद्धांति कहता है बाबा ऐसा ना सोचो क्योंकि वो जो ज्ञान हुआ है ना वो अंत वृत्ति भी अनिथ्य है कि जो भी घट ज्ञान विश्व ज्ञान जो होता है, जो भाव हुआ है, जिससे वहां, जो भाव है उस द्वरी भाव का जो ज्ञान होता है फल ज्ञान हो रहा है वह भी वृत्ति ही है वह तो प्रमाण वृत्ति नहीं है प्रमाणी है इतना अंत तो है पहले प्रमाण वृत्ति ने अज्ञान आवरण को भंग किया और आर्थिक ज्ञाना कर वृत्ति को उत्पन्न कर है और वो जो निवारक वृत्ति ध्वंस हो गया प्रमाण नष्ट हो गया जैसे समाप्त हो जाता है, है। तो सम्बन्धी क्रिया भी रहेगी इसी प्रकार से यहाँ पर भी वो जो उत्पन्न हुआ ज्ञान है ना वो भी क्या है अंतकरण वृद्धि विशेष ही है और वो जो अंतकर्ण वृद्धि नित्य ज्ञान अतः ज्ञान भी हमारे कार्यको न चायित्व यह ना रहा वो जो फलभूता ज्ञान है फलभूता नित्य हो जाएगा ऐसी शंका ना करो अविव्य प्रमात्र अविव्य जो प्रमात्र व्यापार था अंतर आव चेतन से जो वृत्ति निकली हुई है वो अनि यहा पर्यत वृत्ति रहेगी तवत्कार पर्यंत ज्ञान है, है। जहा वृत्ति वास है, हटी तो हट गए करना वो अज्ञात निवारण करके चले आ जाता है वापस काम खत्म हो गया तो फिर दूसरा है वहाँ कौन एक ज्ञातता नाम का चीज़ रहता है वो वहां पैदा हो जाता है विषय में और वो उस विषय को प्रकाशन कर देता है दो अलग स्वतंत्र साधनों से उत्पत्ति मानते एक साधन अज्ञात का निवारण कर दिया और दूसरे साधन जो है वहां तत्काल उत्पन्न होता है और वो साधन वह विषय का विषय क्या होने पर की निवृत्ति ये नहीं मानते नहीं। तो नहीं। क्यों नहीं मान सकते जैसे कहते हो या याद किंचित बोलते हो, जो सा निर्विकल्प ज्ञान है वहा क्या हुआ कोई प्रकार का बोध नहीं हुआ सविशेषक बोध नहीं हुआ सब प्रकार भी नहीं ससंसर्ग विज्ञान नहीं हो रहा है उसना पड़ता है वहाँ निवृत्त हुआ वाणी ऐसी बात नहीं विषय क्या भी नहीं विषय क्या भी नहीं हो रहा घटा ये भी ज्ञान नहीं हो रहा और ये भी नहीं कर सकते मुझे कुछ भी ज्ञान ही नहीं हुआ क्या है इसे मैं कुछ नहीं जानता हूँ ये भी नहीं कर सकते कहते क्या होवारण एक अलग चीज है ज्ञानोत्पत्ति अलग चीज है ज्ञानोत्पत्ति अनंतर अज्ञान नाश भी नहीं ज्ञानोत्पत्ति अज्ञान दोनों सवकार में होता ऐसी बात भी नहीं कर सकते हम के अभी क्या करते माना ना वेदात पद्धति यहां से गई वृत्ति यहां से तो क्या किया पहले को भंग किया इसे पूर्ण पूर्णतया भंग कर लेता है रजोगुण रजोगुणात्मिका जो वृत्ति गई है वह भंग करना रूपी कार्य रजोगुण का है प्रकाशन तो कार्य सप्तुण का है अलग अलग हुआ कि नहीं है तो एक वृत्ति में कार्य तेजी से होता है आपको लगता है ये की नहीं कर दिया था और कभी ऐसा होता है रजगुण ने भंग करने की चेष्टा कर रहा है और भंग कर रहे तमगुण वहां पर खड़ा हो जाता है और तमुन क्या कर देगा वह को पैदा कर देगा अत सतुन बदला प्रकाशन कर दे यही भ्रांति है विधान प्रक्रिया के अंदर छपते हैं कि रजोगुण वृत्ति यहाँ वृत्ति त्रिगुणात्मिका है और रजोगुण प्रदान होकर के जाती प्रवृत्ति का कारण ही रजुगुण है और करने हाँ गया, मुख्य है है, है, है ही ये सुबह इसमें प्रथम किसका का कोई डाउट क्या? तो हैजगुन पहले घुसा वहां गया देश में, करके क्या करना उसका काम है आवरण भंग करना उसका काम और समय प्रकार से करने के पश्चात तुरंत सतगुण प्रकाश कर दिया तो आपका ज्ञान हो गया और कभी मंदांधकार आदि अन्य सहयोगी दोषों के कारण से यदि से नहीं किया प्राप्त कर लेता है और तमोगुण जो है वह रजगुण हुआ फिर तमुगुण भविष्य से आता है और वो अविद्याण जो, जो प्रदान अविद्या ने उत्पन्न वस्तु को किया उसे प्रकाशन कर रहेगा वो अपनी वस्तु को प्रकाशन नहीं कर तब धान की उत्पन्न क्रम ऐसा होता है लेकिन हमें क्या अनुभूति होती है इतना तीक्षणतापूर्वक से कार्य होगा एक हो गया कर हमारे यहाँ जो है साधन अलग रही है हम रजोगुण तमोगुण तमुण शुर्ण व्यवस्था दे रहे हैं ना ये व्यवस्था दिया जा रहा है लेकिन है तो वर्ति। एक वृत्ति एक वृत्ति कृषा विभक्तर कार्य कर देती वहां ऐसा नहीं है वहां दो स्वतंत्र साधन मान ये फर्क सिद्धांतों हमारे सिद्धांत एक वृती गई हम ये नहीं करें रहे रजोगुण वृत्ति रजोग जाएगी फिर वो आग जाएगा भंग करके फिर सतगुण वृत्ति जाएगा फिर वो प्रकाशन करके लाएगा ये हम नहीं कह रहे हैं उनके आदर ही हो रहा ना वो ये वृत्ति गया अज्ञान को भंग करके वो नष्ट हो गया खत्म मामला किनारा हो गया फिर दूसरा जाएगा वह ज्ञातता पैदा कर लेगा अब अज्ञान नहीं रह गया अज्ञान नहीं रह गया ना अब तो अब दूसरी वृत्ति रहा ज्ञान अज्ञातता को पैदा करके विषय को प्रकाशन कर लेगा ये तो गड़बड़ है उनके सिद्धांत और हम कहते एक वृत्ति जो गई वही सारा काम कर लेती चाहे परमा कर दे चाहे अप्रम कर दे मर्जी उसकी घबरा ये प्रार्थ देवेकर्ण प्रवृत्त से प्रसिद्ध विज्ञान प्रमाण से अनुपादित अंत प्रज्ञादी निवृत्ति व्यति व्यापार उपपत्ति है ल्यापार उपपत्ति है तदवी उसी प्रकार यहाँ पर भी जैसा आपने देखा घट विज्ञान के लिए घट का आवरणीपूता जो अज्ञान का उसका निवारक जो वृत्ति है उससे अतिरिक्त घट विज्ञान उत्पत्ति करने पृथक को अन्य वृत्ति या ज्ञात का निष्पादिका वृत्ति आदि के हमें कल्पना करने की जरूरत नहीं है जो वृत्ति अज्ञान को भंग कर रहा है अंधकार को दूर कर रहा है आवरण को भंग करता है वही वृत्ति तत्समकाल ही प्रत्यंतर प्रमाणांतर आयोग अपेक्षा की बिना दृढ़ ज्ञान को उत्पन्न कर देता है जैसे निर्णय आपने लिया ठीक उसी प्रकार से तत्व आत्म नेज्ञा विवेक करने आत्मा में जो अध्यारदी है इसका विवेक करने में पृथककरण करने में निवारण करने में प्रवृत्त हुआ कौन ये जो अंत प्रज्ञ न पर इत्यादि वाक्य किसी कहते हैं विज्ञान प्रमाण क्या नाम है प्रक्षेद विज्ञान प्रमाण इस प्रमाण प्रवृत्त से प्रमाण अनुपा से अनुपादित अंत प्रज्ञता निवृत्ति वितरित है ना अंत प्रज्ञता निवृत्ति जो वृत्ति है निवार निवृत्ति निवर्तन करने वाला जो ज्ञान है उससे भिन्न दूसरे को ग्रहण नहीं किया अनुपादित है दूसरे को उत्पादन किया नहीं और तो ग्रहण के बिना तुरे व्यापार नौपति में व्यापार होना संभव है अभी क्योंकि क्यों ऐसे क्योंकि तुरयो में व्यापार होता ही नहीं है यदि प्रथम व्यापार अपेक्षित हो तो उस विज्ञान से में ग्रहण भी करना पड़ता लेकिन इसलिए हम ग्रहण दूसरे तो उस विज्ञान से अतिरिक्त विज्ञान की अपेक्षा नहीं करेंगे उस वृत्ति से अतिरिक्त वृत्ति नहीं करेंगे उस प्रमाण से भिन्न प्रमाण की अपेक्षा नहीं करेंगे क्योंकि तुरय में कोई व्यापार होता ही नहीं है अंत प्रज्ञता निवृत्ति समकालम में प्रमात्र जिस क्षण में अंत प्रद्त्वादिवृत्ति होता है उसी के समकाल में निवर्त गया। का ना भेद निवृत्त हो गयाित्यता के कारण हमें घट ज्ञान में नित्यता नहीं है कल यही समाप्त हुई थी ना विचार कि जो है वो पूर्व पक्ष कह सकता है को नाश करने वाला जो प्रमाण है वही उत्पन्न कर देता है प्रमाण नाश हुआ नहीं आवरण को नाश करने के बाद वह प्रमाण का नाश यदि आप नहीं मानोगे तो वो प्रमाण रह गया तो फिर वो भी नित्य ज्ञान वहां रहना चाहिए तब कहते नहीं नहीं प्रमात्रवचन जो चेतन से निष्पा जो वृत्ति है वो नित्य होने के नाते ज्ञान भी निवृत्त हो जाता है घटक ज्ञान पटक ज्ञान होने में कोई आपत्ति नहीं है ये निर्णय कर दे चुके थे उसी को ध्यान रखकर फिर बता रहे हैं लेकिन ये भी नहीं रह जाता है तब वहाँ तो में रहा स्थायी कौन है प्रमाता और प्रमाचित निष्पाद वृत्ति अस्थायी होने ऐसी घटक ज्ञान वृत्ति यानी जो घटक ज्ञान अस्थायी था नहीं जना वो वृत्ति तो है ही, और जब आपको वास्तव में से ज्ञानों का आत्मानुभूति हो जाएगा तो प्रमा तत्व भी गया वो भी स्थायी नहीं रहेगा तो गया ही ये भी जिसको स्थायी मना कर आप वृत्ति को कहते थे व्यावहारिक ज्ञानों में अब वो जो स्थायी पदार्थ था लौकीिक व्यवहार काल में प्रमाता वो भी नष्ट हो जाता है और यह है कि अंत प्रज्ञ निवृत्ति के समकार में ही प्रमात आदि जो भेद है वो भी निवृत्त हो जाता है इस बात को आगे विस्तार से कार्यकरण कहेंगे तथा चौकती ज्ञाते द्वैतम निका अठारह अठारवी कारिता में शाप्त मंत्र चल रहा है इससे पहले नौ कार्य हो चुकी है किस मंत्र के बाद फिर कारिकाए आरंभ होंगे बीच में फिर मंत्र आएगा फिर कार्य का होगी इस प्रकार से प्रथम प्रकार में ऐसे ही चलेगा मंत्र कारिका मंत्र कार्य ऐसे चलेगा तो द्वैता न है ये अठारह कार्य में कहेंगे जैसे हमने आत्मा को जान लिया उसके बाद सर्व द्वैत समाप्त हो जाता है परमातत्व तो ही नहीं रहेगा किसी वृत्ति है या नहीं है प्रमाता रहोग आते हुए जो प्रमाण की अपेक्षा है ये भी बात नहीं बनेगी प्रमात्र उत्तम नहीं होगा प्रमाता ही नहीं रह गया तो प्रमाण कहा आएगा प्रमाणता हो तो उसको प्रमाण उत्पन्न करने के लिए प्रमाणों की अपेक्षा होती है जब प्रमाणता ही नहीं रह गया अब प्रमाण क्या पैदा करेगा किस प्रमाण से पैदा करेगा कौन करेगा बात ही समाप्त हो प्रमाण प्रमात्र प्रमाण प्रवेय जो व्यवहार है वो त्रिपुटी भक्त हो जाता है ज्ञान से द्वित निवृत्ति लक्षण वितरित क्षण वितरित क्षणांतर अनावस्थान जी वो जो वृत्ति ज्ञान है ज्ञान से यहाँ वृत्ति ज्ञान जिसने द्वैत का निवृत्ति किया वह नज्ञी वाक्य चिन्ह जो वृत्ति ज्ञान प्रतिषेध वाक्य चिन्ह जो विज्ञान आत्म जो प्रमाण वृत्ति था वह भी द्वैध निवृत्ति का क्षण से भिन्न क्षण में रहेगा जिस क्षण निवृत्त हुआ सर्वोद्व जब निवृत्त हो रहा है वो तो वृत्ति भी निवृत्त हो गया उस तो वृत्ति का जनक वाक्य भी खत्म हो गया सारे का सारा नृत्य हो जाए शास्त्र कि प्राम्यता उपनिषदों की प्राम्यता भी केवल अनुभूति की पूर्वता अनुभूति के पश्चात न शास्त्र है न उपनिषद है न कोई प्रमाण है न प्रमाता है तो कुछ भी नहीं इसलिए कहते हैं ये जो ज्ञान घर जाए प्रमुख स्वर्पभूत नहीं है ना, ना ज्ञान से, से जो प्रतिषेध वाक चिन्ह्य विज्ञान आत्मिका जो प्रमाण आकार वृत्ति जिसको कहना प्रतिषेध विज्ञान प्रमाण कहा ना उसी को कर ज्ञान से निवर्तक से निवर्त ज्ञान से देखो स्पष्ट है टीका में इसलिए निवर्तक से ज्ञान से स्पष्ट कहते हैं ज्ञान से द्वित निवृत्ति व्यति आत्म व्यापार ज्ञान का वो जो ज्ञान पैदा हुआ है के अलावा आत्मा में कोई व्यापार नहीं होता इसे क्यों व्यापार नहीं है क्योंकि वस्तु नहीं रह गया वो ज्ञान से निवृत्ति क्षण व्यति क्षणांतर अनवस्थान भाषकर रहेगा ही नहीं व्यापार तो क्या करेगा क्षणांतर विद्यमान हो तब तो आता व्यापार भी कर देता हो लेकिन क्षणांतर तक वो रहता ही नहीं है अत्या में किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं हो सकता अवस्था में चीन रह जाएगा शिकार है अवस्था में चरवस्था प्रसंगा द्वित अनिवृत्ति तो कहेंगे अनावस्था दोष हो जाएगा जब एक वृत्ति ने द्वैत को कर, कर नहीं सकाश ज्ञान जो जब द्वैत निवृत्त नहीं कर सकता व्यापार करते ही रह जाए फिर कोई भी वृत्ति को नहीं कर सकेगा कहीं ऐसा नहीं किया तो वो करेगा वो नहीं करेगा तो वो नहीं करेगा वो करेगा तो वो करे, वो करेगा वो ऐसा करते जाओगे तो ठिकाने इसलिए वृत्ति का स्थिति नहीं मानी जा सकती अवस्था ने जनवस्था प्रसंगात अनिवृति क्योंकि निवृत्त ज्ञान परंपरा आपने स्वीकार कर लिया अनावस्था है नहीं आपको क्या दिखावस्था अनवस्था के द्वारा हम स्वीकार कर लेंगे तो ये भी नहीं हो सकता है क्योंकि जो है फिर तो निवृत ज्ञान परंपरा बनी रहेगी तो निवृत्ति होगी इसे लोग कहेगा आप अच्छे सिद्धिवार विचार आएगा तो नीचे पॉइंट को विस्तार करेंगे वहाँ पर कहेंगे कह तो ऐसा है कई बार होता है एक बार दो बार तीन बार में हमारी जैसा होता है ना आप इतना सुनते हो बचपन से सुनते आ रहे हैं इनका क्या हुआ कोई फर्क पड़ा उल्टे घड़ा पे पानी की जैसी बह जा रहा है तो अभ्यास कर्स सुझान वाली बात है धीरे धीरे धीरे धीरे होता है ना इधर से ज्ञान परम्परा कही कहीं, कहीं न कहीं जाकर सत्यानाश हो जाएगा ये जो चला वृत्ति की परंपरा कहीं ना कहीं जाकर यह खत्म होगा और द्वेद की निवृत्ति हो जाएगी ऐसा मान लो तब कहेंगे हम जेदी वो अंत वाला कर दिया आप कह रहे हो तब यह कहेंगे तो पहले वाला ही कर दिया क्योंकि वही वहां पर किया कहेंगे प्यास वशात जो पहला प्रतीता उसी ने अंत में जाकर के नाश कर दिया देशान जी कहता है ऐसी स्थिति में अंत वाले करने की प्राम्यता खत्म हो गया क्योंकि पहले वाले में जो आपने नहीं माना तो अंत वाला भी नहीं कर सकता इसलिए हमारे सिद्धांत क्या है जिसने किया वही पहरा वही अंत है और उसे पहले जो नहीं करवाया एक इसे द्वैत के बारे में कुछ कहा ज्ञान होते रहा है इसे अपरोक्ष ज्ञान को जिसने अनुभव कराया है वह पूर्ववर्ती जो द्वैत का निवारक वृत्ति विशेष वह उत्तर का नहीं रहेगा यह मानना पड़ेगा और उसी को निर्णय मारूंगा उसके पूर्व अभ्यास को हम निवर्तक नहीं मानते यदि निवर्तक मान लोगे जब उसे निवृत्ति नहीं किया तो निवर्तक तो ही हानि हो जाएगा निवर्तक का किया। आप जो भावी गति को लेकर कह सकते जनाथ प्रति का अभ्यास कर रहा हूं और ये निवृत्त क्या नहीं कि भैया और फिर भी उसका निवर्तक कहेंगे कि पर कह सकते हो या तो भावी गति के बारे है तो कोई आपत्ति नहीं वास्तविक निवर्तक उसमें नहीं जब निवृत्त करेगा तभी उसका निवर्तकत्व तो आनेगा किसी बच्चा पैदा हो गया लड़का पैदा हो गया तब से उसका पाप कह दो कोई आपत्ति नहीं है भावी वृत्ति से पाप है कभी ना कभी शादी करेगा बच्चा पैदा करेगा तो पाप तो होगा है नही चिली बनाएगा भावी गति गति क्या है जो है अधिकारी को तैयार कर लेगा ना तो कैसा भी हो लेकिन पाप तो बन ही गया भावी गति पहले व्यवहार करना चाह रहे तो कोई आपत्ति नहीं देखिए व्यवहार करे में भले ही कर लीजिए पहले से निवर्तक निवर्तक तो उसके नहीं है और जो वास्तविक निवर्तक हो गया वो अगला क्षण में रहेगा नहीं अतस्था दोष और द्वैत अनिवर्तित दोष को देखते हुए आपको मानना पड़ेगा जो द्वैत का निवर्तक अंत्य ज्ञान है वह ज्ञान उत्तर क्षणों में रहेगा नहीं तो जो वृत्ति ज्ञान है वो टिकता नहीं है तो वृत्ति कहा अनुभूति ही वृत्ति तो हो गया ना जो अनुभूति हुई द्वैत निवृत्ति हुआ आपने आपको अनुभूति कर लिया एक तो द्वितीय निवृत्ति रहेगा ज्ञाते द्वैतम न अनुभूति के समत्कार में क्यों की निवृत्ति हो गई उसके बाद क्या रह गया? आप अनुभूति स्वरूप रह जाएंगे कोई वृत्ति नाम का चीज नहीं होता वो अलग चीज है कि कर्म की वजह से शरीर है शरीरियां हो रही है अज्ञानी को दिखाई देगा की ब्रह्मज्ञानी खाना खा रहा है पी रहा है और हत्याकार वृत्ति है उसका और बोल पी रहा है वेदांत बोल रहा है सब कुछ हो रहा है उस अनुभूति करने वाला जो था जीवन मुक्त है उसके अपनी दृष्टि से कोई वृत्ति है खत्म हो गया उसके लिए जब अनुभूति स्वरूप हो गया अब आनंद ही आनंद आनंद आनद। रूपये स्वरूप हो गया ना वृत्ति कहा वृत्ति होता है जब कर आत्मा करो जो जगदा करो केवल आत्मा का वृत्ति नहीं जगदा कर बाधा सामाधिकरण से चलता है बाधित होकर के व्यवहार होता है बाधित है ये वो अनुभव करता हुआ जब जो प्रारण कर्मानुसार में जो चलता हुआ शरीर वो सारी चीज क्या देख रहा है मिथ्या शरीर है मिथ्या मन है मिथ्या इंद्रिया है मिथ्यावाणी बोल रही है मिथ्या वेदांत को सुना रही है उसको बालित वृत्ति कर रही है उसका बाधा सामना सामना करनी इसलिए अहम व्यवहार भी कर रहा है जो अहम ब्रह्मास्पी हो गया वो अहम देवदत्व से व्यवहार कर रहा है लेकिन वो व्यवहार में क्या अहम ब्रह्म सत्य है देवदत्व उसके मिथ्या आप जो व्यवहार हो रहा है आम भी सत्य है देवदत्ती सत्य है।, है ना बाधा सामना अधिकरण भी अभी तो भी सामना है व्यवहार हो रहा है जीवन मुक्त को भी आम देवदत्ता तो वो भी बोलेगा थोड़ी कहेगा मैं शांत नहीं हूँ ऐसे बोलेगा भाई बोलना पड़ेगा कोई पूछेगा तो अब इंक्वायरी होती है लोग आते हैं पूछते हैं ऑफिसर लोग क्या बोलोगे आप अब मैं सचिदान हो गया अरे ये नाम तो ही नहीं आप इस मकान के की मारिक गेट आउट कर देगा वो इसमें तो शांत नाम है वो इसका मारिक है तुम तो हो नहीं वो अज्ञा नहीं है ना उसके हिसाब से व्यवहार क्या होगा नाम तो वही कहेंगे व्यवहार वही सब कुछ होगा लेकिन अब बारित होकर होता है और पहले बारिश नहीं था साम्राजिक व्यवहार आम देवदत्ता जैसी यहाँ रहा है अहम घटम पश्चाम ये जो व्यवहार हो रहा है वो पहले भी है अब भी, भी है। लेकिन वहां सत्य और घट भी सत्य था और अब अहम सत्य है घट में आज व्यवहार वो भी किसके रुचि का तो दिया है जीवन मुक्ति की अपि से नहीं उसके रुच खत्म ही होगा व्यवहार आए काम वो तो बाहर तो तो तो तो जगत जो देख रहा है की एक आचार्य है, है ये अपना बोल रहे हैं यहां केवल के महाराज है वो बोल रहे हैं नहीं तो विचार है ब्रह्म सूत्र तो आचार्य परम्परा खत्म तो है जिस दिन यदि महल आपके ये व्यवस्था है शब्द है जैसा द्वित्रास हो गया तो शरीर वो मर गया और तो कोई श्रोत प्रेम शारी नहीं मिले तो श्रुति कैसे कह दिया श्रोत्र प्रेम विश्व गुरु अभी तक चेत कहा मिलेगा हमको